और न कभी मरे ब्रह्मा जी ने कहा भाई सृष्टि का तो ये नियम है कि जो इसमें पैदा होता है वो बुढ़ा भी होता है और वो मरता भी है तो हम तो सृष्टि के ही एक देवता हैं हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि सृष्टि के नियम को तोड़ सकें तुम और कोई बार मांगो अब हिरण कशिपू ने महाराज कहा कि अच्छा ठीक है अपनी सारी बुद्धि उसने लगाई और लगा के कहा कि महाराज हमारी मौत न दिन में हो न रात में हो और न तो बाहर हो और न तो भीतर हो न मनुष्य से हो न पशु से हो ना न नारायण न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो जितनी बुद्धि मनुष्य की चल सकती है सारी बुद्धि लगा करके उसने ऐसी अकल लगाई जैसे संविधान बनाने वाले बड़ी अकल से संविधान बनाते हैं लेकिन महाराज ऐसे वकील निकल आते हैं कि उसमें छिद्र निकल करके निकाल करके और उससे बचा लेते हैं अब तो ब्रह्मा जी ने जब सुना कि संपूर्ण विश्व पर हम विजयी हो जाएं और हमको कोई मार न सके तुम्हारे बनाए हुए कोई प्राणी न मार नीसी बरदान को सुना तो ब्रह्मा जी को एक बार तो नारायण चिंता हुई लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अब वचन दे चुके हैं तो इसको ऐसा बरदान दे देना चाहिए और दे दिया महाराज उन्होंने अब वरदान देकर ब्रह्मा जी तो चले गए और इधर हुआ हिरण्य का त्रिलोक पर राज्य इंद्रादी देवताओं को तो उसने बिल्कुल सेवक बना दिया बोले तुम पानी भरो और तुम झाड़ू लगाओ ऐसा कर लिया हो और नारायण उसके यहाँ रोज ब्रह्मा जी पूजा लेने के लिए आया करते थे वो ब्रह्मलोक में नहीं जाता था नारायण गुरु से भी सेवा लेना और गुरु का भी अनादर करना उनको ही अपने घर में बुलाना उनके घर में नहीं जाना ऐसा महाराज उसने किया और नारद जी ने तो कहा हम भी रोज जाया करते थे हिरण कशिपू के दरबार में और वहां भीड़ा बजाय बजाय करके उसकी स्तुति किया करते थे और प्रजा और सब गंधर्व जाते थे और प्रजा में उसने घोषणा कर दी कि कोई इंद्राय स्वाहा कह करके आहुति ना दे सब बोलें हिरण्य कशिप स्वाहा सारी की सारी आहुति दान व्रत धर्म जो भी करे सो हिरण कशिपू के नाम से करे महाराज उसने पहाड़ों से कह दिया कि कोई हीरा छिपा करके अपने भीतर नहीं रखना समुद्र से कह दिया कोई रत्न मोती तुम्हारे भीतर नहीं सब जाहिर करो और नदियों से कह दिया कि तुम लोग दूध दही घी की धारा बहा करो धरती से कह दिया कि बिना जोते बोए सब के सब अन्न पैदा हो और अब बादलों से कह दिया कि जहां जितनी जरूरत हो वहां उतनी वर्षा किया करो ज्यादा कम नहीं और वायु से कह दिया कि तुम सब के प्राण को ठीक ठीक शक्ति दिया करो महाराज अंतरिक्ष के लिए आज्ञा उसकी हुई कि जो जब कोई तमाशा देखना चाहे सिनेमा देखना चाहे नानाश्चर्य पदम नभा उसने आकाश को कह दिया कि जब जिसको कोई अचरज की चीज देखनी हो और आंख उठा के तुम्हारी ओर देखे तो तुरंत उसको आश्चर्य की वस्तु दिखा देना इस प्रकार तीनों लोक को बस में करके और वो भयंकर है नारायण अपना शासन जो है तीनों लोक पर पाताल पर मर्ते लोक पर स्वर्ग पर उसका शासन कायम हो गया है और ऐसा महाराज उत्कट शासन हुआ उग्र शासन था हिरण उसके राज्य में कहीं कोई सुई भी गिरे तो उसको मालूम हो जाए कोई कान में भी फुसफुसाहट हो तो उसको पता चल जाए ऐसा राज्य वो करने लगा वो तो नारायण अपनी पत्नी को भी भूल गया और अपने पुत्रों को भी भूल गया नारायण अब उनकी कथा फिर आपको बाद में सुनावेंगे उसके एक चार पुत्र थे प्रहलाद समलाद सम्लाद्राद और अनुहलाद कहीं हलाद बोला जाता है और कहीं हाद बोला जाता है किसी पुराण में दोनों प्रकार के शब्द विष्णु पुराण में राद शब्द का प्रयोग है और श्रीमद् भागवत में हलाद शब्द का प्रयोग है नारायण अब हुआ क्या कि नारद जी ने देखा कि ये तो अपनी पत्नी को भूल गया है सो उसके घर में भेज दिया अब पत्नी आई बच्चे हुए महाराज चार पुत्र प्रहलाद जो हैं, वो बच्चों में सबसे छोटे थे लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे इतने गुणवान थे प्रहलाद कि देवताओं की सभा में शत्रुओं की सभा में यदि कुछ गुणवान व्यक्ति की चर्चा होती तो लोग कहते कि सज्जन हो तो प्रहलाद जैसा भक्त हो तो प्रहलाद जैसा शत्रु जिसकी प्रशंसा करें समझ लो कि गुण गुण गुण तो उसी में है मित्र तो ऐसे ही चापलूसी करते रहते हैं और साधारण खुशामदी लोग जो हैं वो तो तारीफ कर करके अपनी जीविका चलाते हैं बिरलई कोई महाराज शेष साहुकार पंडित होगा जो अपने चाटुकारों के माया जाल से बच सकता होए पंडितों के सामने भी महाराज ऐसे आप ही सर्वज्ञ है साधुओं के सामने बोलेंगे कि बस आपसे बड़ा महात्मा तो दुनिया में कोई है ही नहीं अब साधु लोग और अभिमान बढ़ाने वाले ये प्रशंसा करने वाले जो होते हैं वो अभिमान देने वाले होते हैं नारायण इनसे तो बचने ही चाहिए हो सम्मान ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृत से वचाकांक्षे अवमान दिजोत्तम नारायण सम्मान कलया ति घोर गरलम सुधाम श्री राधा मुरली धरऊ भज सके वृंदावनम मा तेज अब लेकिन प्रशंसा तो जिसकी शत्रु करें वो वस्तुतः प्रशंसनीय होता है अब महाराज प्रहलाद अभी छोटे थे उनकी माता कयाधू पर पहले नियम ये था कि चाहे कितने बड़े घर का घराने का लड़का हो वो कहीं घर में ही महाराज माँ की गोद में ही न रहने लग जाए और केवल परिवार में ही रह जाए बाहर की बातों को समझे नहीं इसके लिए लोग उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया करते थे कि वहाँ जा करके एक तो स्वावलंबी हो जाएगा अपनी सेवा संबंधी जो कर्म है स्नान है भोजन है रहन है सहन है उसको करने में स्वावलंबी होगा और परिवार की जो मोह ममता होगी वो बाहर जाने से कम होगी दूसरों का गुण भी ग्रहण करेगा और अस्वच्छंदता से विद्या का अध्ययन करेगा इसलिए अपने बच्चों को लोग गुरुकुल में भेज दिया करते थे पर इनका जो गुरुकुल था वो तो कोई दूर नहीं था महल से बिल्कुल पास था और आसुरों के भी पुरोहित होते हैं वो बताते हैं सब महाराज की तुम्हें कैसे करना कैसे नहीं करना क्योंकि पुरोहित के बिना महाराज तो आदमी अपने काम में लगा रहता है उसको आगे पीछे का तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता ये जो सनातन धर्मी भी होते हैं, इनको 25 बरस 50 बरस 2000 हजार बरस पांच बरस लाख बरस पहले का तो मालूम पड़ता है कि पहले कैसे हुआ करता था वैसे अब भी होना चाहिए लेकिन इनको 10 बरस के आगे का नहीं दिखाई पड़ता है कि कैसे क्या करना चाहिए हमारा बालक जो है वो 2000 हजार बरस पीछे वाली संस्कृति में सटेगा कि 10 बरस बाद वाली परिस्थिति में उसको काम करना पड़ेगा ये उनके ध्यान में नहीं आता है इसलिए शिक्षा का ढंग जो है वो बिल्कुल बदल गया उसमें तो जो भी वैज्ञानिक भौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है उसमें हमारा बेटा फिट बैठ जाए नारायण ये फिट शब्द भी संस्कृत का है हो अभी हमारे एक पंडित हैं काशी में वो तो अनेक भाषाओं के जो शब्द हैं वो संस्कृत की धातुओं से ही बने हुए हैं ये सिद्ध कर रहे हैं अब अभी तक उन्होंने डेढ़ सौ दो सौ धातुओं के रूप में संसार के शब्दों को ढूंढा है वैसे तो दो हजार धातु है तो ये सब के शब्द जो हैं ये ऐसे फिट बैठ जाए आगे हमारा बेटा बसठ तो बोलते हैं है सरसठ बोलते हैं बहुसठ बोलते हैं फट बोलते हैं नारायण फिट सूत्र होते हैं वो एक फिट सूत्र उनको बोलते हैं फिट बैठते हैं वो नारा संस्कृत में नारायण अब क्या नाम है कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो बालक के भविष्य को भविष्य की परिस्थिति को देखकर होना चाहिए ये नहीं कि वो हमेशा कुर्ता ही पहनेगा और हमेशा धोती पहनेगा और उसकी चोटी इतनी लंबी होगी ये सब देख के शिक्षा नहीं दी जाती शिक्षा भविष्य को देख करके दी जाती है इसलिए गुरुकुल में भेजना आवश्यक होता है कि वहाँ जो पुरोहित लोग है वो आगे के योग्य बना अब प्रहलाद गए महाराज तो वहा उनकी विद्या का प्रारंभ हुआ और पुरोहित तो उनके थे शुक्राचार्य भ्रगु नारायण भ्रगुवंशी शुक्राचार्य और वो तो बहुत बड़े बड़े कामों में लगे रहते थे उनके पुत्र जो संडा मर्क थे नारायण वे पाठशाला की देखरेख करते थे विद्यालय की और पढ़ाते भी थे सो गुरुजी जो पढ़ावे सो प्रहलाद पढ़ लेते थे और उसको दोबारा सुना देते थे उसका रहस्य भी बता देते थे अब वो अर्थ संबंधी शिक्षा देने लगे कि धन की ए, उत्पत्ति कैसे होती है ए, उसका विनिमय कैसे होता है एक दूसरे को दिया दूसरे से लिया नारायण उसका वितरण कैसे होता है क्योंकि जिस धन का की मांग दुनिया में जिस वस्तु की मांग दुनिया में नहीं होती है उसको कितना भी पैदा करो का उससे क्या लाभ होगा तो उन्होंने उत्पादन वितरण विनिमय नारायण और कैसी परिस्थिति आने पर क्या करना चाहिए और कामोपभोग कैसे करना चाहिए काम शास्त्र भी पढ़ाया उन्होंने और फिर नियंत्रण रखने के लिए धर्म शास्त्र का भी अध्यापन किया अब एक दिन प्रहलाद को खूब पढ़ा लिखा समझ के और पुरोहित जी, जी जो है वो ले गए उनके घर अब मैया ने देखा कि हमारा बेटा आया है तो उसको बढ़िया स्नान तुबटन लगाया नारायण शरीर में स्नान कराया और खूब बढ़िया श्रृंगार करके और पिताजी के पास भेज दिया प्रहलाद गए तो पिताजी को प्रणाम करके बैठ गए कसिपु को बड़ी खुशी हुई कि हमारा बेटा पढ़ लिख के आया है सो उसने पूछा कि बेटा तुम सब पढ़ कर के क्या किस निश्चय पर पहुंचे हो हमको अपनी पढ़ाई लिखाई मत सुनाओ ये सुनाओ कि तुम किस निश्चय पर पहुंचे हो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी हम तो इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि इस जीवन में भगवान का भजन भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवत भाव से ही सबकी सेवा करनी चाहिए हमने तो यही सीखा है guru dharm ma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 अब तो महाराज हिरण्यकशिपु को हंसी आ गई उसने कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे जो दुश्मन हैं देवता उन्होंने पाठशाला में कोई अपने गुप्तचर रख दिए हैं और हमारे बेटे को फोड़ने का काम ये कर रहा है कर रहे हैं। सो बुलाया पुरोहित जी को देखो जी वहाँ तुम लोग देख रहे ठीक नहीं करते हो हमारे बेटे बेटे को किसी ने गलत शिक्षा दे दी है ये तो हमारा जो दुश्मन है उसके चरणों की सेवा भक्ति करना चाहता है तुम लोग क्या देखभाल करते हो डांटा महाराज पुरोहित जी को अब पुरोहित जी तो डर गए स राज सेवक कहा वो तो राजा के सेवक और बड़े दीनहीन महाराज उनको तो पराधीन होकर पढ़ाना पड़ता है हमारे पंडित महामहोपाध्याय पंडित पंचानंद सरकरत्न जी ने धर्म विप्लव नाम का एक निबंध लिखा था अब से कोई 50-55 वर्ष पहले उसमें उन्होंने लिखा था कि द्वा धर्म नाश हेतु धर्म नाश के दो हेतु हैं एक एक तो मुद्रा पिशाची अन्य तो भ्रतकाध्यापक चौदना जो लोग किसी से पैसा लेकर के ट्यूशन करते हैं महाराज वो नारायण बालक के चरित्र की रक्षा नहीं कर सकते और दूसरे छापे खाने में जब पुस्तकें छपनी लगती छपने लगती हैं तो लोग उनके सार रहस्य को तो समझते नहीं ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ के पंडित बन जाते हैं अब वो महाराज बड़ा दीनहीन बालक को लेकर के गया विद्यालय में और आ, पूछने लगा की प्रहलाद तुम बताओ तुम्हारा मंगल हो शिक्षा तुमको किसने दी है सो प्रहलाद ने बताया कि देखो पुरोहित जी आदमी को जो ज्ञान होता है ना अपने से होता है ना पराये से ये तो ईश्वर को जैसा ज्ञान देता ईश्वर जैसा ज्ञान देता है वैसा ही ज्ञान सबको होता है उसमें अपना अपना क्या है सो महाराज उन्होंने तो फिर डाटा फटकारा लाव बेद और मारो इस दैत्य दंश को काटने वाले कुल्हाड़ी की बेट बने हुए ए, इस प्रहलाद को बड़ा दंड दिया महाराज प्रहलाद तो सब सह गए अब सब सह गए तो फिर पढ़ाया लिखाया तो सब पढ़ने लिखने लगे अब नारायण जब पढ़ने लिखने लगे नारायण तो एक दिन सबके सब बालक इकट्ठे हुए प्रहलाद जी ने सबको बुलाया बड़े प्रेम से और भगवान की चर्चा करने लगे ये बात जब हिरण्यकशिपु के पास पहुंची तो वो और भी दुखी हुआ बोले भाई और भी देखभाल करो बालक की अब हिरण्यकशिपु ने बाद में प्रहलाद को बहुत सताया लेकिन प्रहलाद की ऐसी निष्ठा थी कि वो सताने पर तो माने नहीं तो उनको महाराज हाथियों से कुचलवाया मरे नहीं सांपों से दसवाया मरे नहीं पहाड़ से गिराया मरे नहीं समुद्र में डुबोया मरे नहीं नारायण शस्त्र से मारा मरे नहीं आग में जलवाया मैंने नहीं अब तो हिरण कशिपू जो है उसको बड़ी चिंता हो गई कि हाय हाय देखो मैंने तीनों लोग को जीत लिया और एक प्रहलाद पर हमारी कुछ बस नहीं चलती है अब तो उसका मुंह लटक गया अपने हाथ पर गाल रख के चिंतातुर हो गया तो वो संडा मर्क जो पुरोहित थे उन्होंने आके कहा कि आप कोई चिंता मत कीजिए हम लोग बालक को अपने घर में ले जाते हैं और वहां जा करके इसकी देखभाल करेंगे अब महाराज जब ले जा करके उन्होंने अपनी पाठशाला में रखा और स्वयं किसी काम से चले गए तो प्रहलाद की तो बड़ी ख्याति हो गई थी कि ये तो किसी के मारे मरते ही नहीं है अजर है अमर है बालक सबकी बड़ी श्रद्धा जब प्रहलाद ने सबको बुलाया तो सब आ गए इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हो गए तो प्रहलाद ने प्यारे भाइयों कह करके सबसे कहा कि देखो बालक अवस्था में ही भक्ति कर लेनी चाहिए बाल्यावस्था में भक्ति नहीं करोगे हमारे एक मित्र थे हो, वो अपने बच्चे को रोका करते थे कि तू अभी से क्यों भक्ति करता है जब बुढा होना तब तो भक्ति कर लेना हा तो एक दिन बालक ने पूछ दिया कि पिताजी आप तो बुढ़े हो गए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं हैं तो आप भक्ति कीजिए तो मैं संसार का काम करूंगा और आप यदि संसार का काम करते रहेंगे तो आपके बदले मैं भक्ति करूंगा हाँ एक तो भक्त होना ही चाहिए घर में तुम नहीं करते हो इसलिए मैं करता हूं सो नारायण बाल्यावस्था में ही भक्ति का अभ्यास हो जाना चाहिए क्योंकि देखो ये जो उम्र है इसका कुछ ठीक नहीं मौत न बालक पहचानती है और न तो जवान आदमी का जन्म होता है नारायण पचास बरस तो रात में गई और पचास बरस दिन में आया उसमें कुछ बाल्यावस्था में खेलने में कुछ जवानी में भोगराग करने में कुछ बुढ़ापे में असमर्थता में आयु तो अव उमरिया गंवाए दी रे प्रभु नहीं चीना उम्र तो बीतती जा रही है और प्रभु को प्रभु को देखा नहीं प्रभु को पहचाना नहीं सो so, उन्होंने बताया कि एक एक क्षण हमारा चीज रहा है बहुत थोड़ा सा समय है इसी में नारायण अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए नहीं तो जब बड़े हो गए और देखोगे कि तुम्हारी पत्नी तुमसे कितना प्रेम करती है तोली बोली बोलने वाले बच्चे गोद में कैसे खेलते हैं ये जब दुनिया का सुख तुम्हारे सामने आएगा तो निश्चित रूप से ही तुम इसमें फंस जाओगे और जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसको भूल जाओगे इस प्रकार महाराज प्रहलाद ने बच्चों को उपदेश किया अब सब बालक पूछने लगे कि प्रहलाद जी हम और तुम दोनों एक साथ रहते है और हम दोनों के एक ही गुरु है So, ये ज्ञान जो हमको नहीं है तुमको कहाँ से प्राप्त हो गया ये तो बताओ अब इस पर प्रहलाद जी ने सुनाया कि देखो तुम लोग श्रद्धा करो विश्वास करो बात ये हुई कि जब हमारे पिता तपस्या करने के लिए चले गए तो देवताओं ने आकर के दैत्यों को बहुत मारा पीटा भगाया और हमारी माता को देखा कि इसके पेट में गर्व है तो उसको ले करके जाने लगे कि जब इसके बच्चा होगा तो बच्चे को मार डालेंगे गर्भवती स्त्री को मारना तो ठीक नहीं है सो महाराज वहां नारद जी मिल गए और उन्होंने इंद्र से कहा देवताओं से कहा कि इसके पेट में जो बच्चा है वो महाभागवत है परम भक्त है भगवान का उसको तुम लोग मार नहीं सकते इसलिए इसको छोड़ जाओ अब वो तो छोड़ के चले गए और नारद जी प्रहलाद जी की माता कयाधू को ले करके अपने आश्रम पर आए नारायण तब तक शाप नहीं हुआ था उनको अब आश्रम पर आए अब वो करने लगी सेवा और वहीं रहने लगी उसके मन में केवल दो इच्छा थी एक इच्छा तो ये थी कि जब हम चाहें तब हमारे पेट में से बच्चे का जन्म हो और दूसरा ये कि इसका कल्याण हो ए, इसका मंगल हो इसी संकल्प से उसने नारद जी की सेवा की अब नारद जी के यहाँ तो रोज सत्संग की चर्चा होती थी सो नारायण वो भी सुनती थी पर प्रहलाद को तो चेतना अधिक थी नारायण वो तो गर्भ में बैठ के सत्संग की बात सुनने लगे और माता जो है वो समय बहुत लंबा होने से भूल गई सो तो प्रहलाद जी ने बताया कि वही जो नारद जी ने मेरी माता को ज्ञान का उपदेश किया था गर्भ में मैंने उसको ग्रहण किया और वही ज्ञान मुझे है और मैं तुम लोगों को वो सुना रहा हूँ प्रहलाद जी ने महाराज आत्मात्मा का विवेक किया आत्मा नित्यो व्य शुद्ध हो नारायण आत्मा में बारह विशेषता हैं और अनात्मा में वो बारह चीजें नहीं हैं आत्मा नित्यो व्यो व्या शुद्ध हो इस तरह से और अनात्मा में सब कुछ विकार आदि जो हैं वो लगे हुए हैं इस तरह आत्मा का वर्णन निरूपण करके फिर प्रहलाद जी ने वर्णन किया कि देखो सबके लिए इस आत्मा ज्ञान का होना शक्य नहीं है ये तो बड़ा कठिन ज्ञान है नारायण तो इसके लिए कोई पहले उपाय करना चाहिए उपाय करने पर जब ब्रह्म ज्ञान होगा तब वो स्थिर होगा तो उपाय क्या है भाई का उपाय है तत्रोपाय सहस्त्राणाम अयम भगवतो दिता हजार हजार उपाय हैं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए लेकिन उनमें एक उपाय ऐसा है जो स्वयं नारायण ने अपने मुंह से बताया है वो उपाय करना चाहिए वो उपाय क्या है वो उपाय है भगवान की भक्ति तत्रोपाय सहस्त्राणाम अयम भगवतो जीव के लिए सबसे बड़ा स्वार्थ सबसे बड़ा परमार्थ सबसे बड़ा उसके जीवन के में हितकारी है कि वासुदेव भगवते भगवान में किसी भी प्रकार से जोग हो और वो जोग क्या है का जोग है एक दर्शन भगवान का दर्शन तो पहले नारायण निशम कर्माणी गुणा नतुल्याण पहले भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करना चाहिए और उसके बाद आंखों में आंसू आएं, शरीर में रोमांच होए, हृदय गदगद हो आकर के भगवान सामने खड़े हो जाएं और जब इस तरह भगवान सामने आएं और वृत्ति तदाकार हो जाए महाराज तब ये जीव उनमें तन्मय हो जाता है और तन्मय हो जाने के बाद क्या होता है कि जब चित्त वृत्ति तदाकार हो जाती है तब परब्रह्म परमात्मा से ये जो अंत के दोष हैं ये धुल जाते हैं और परब्रह्म परमात्मा से एक हो जात हो जाती है वृत्ति आदमी हसता है गाता है रोता है नारायण भगवान का नाम लेकर के पुकारता है और भगवान से एक हो जाता है संसार की मूल भूता जो अविद्या है वो नष्ट हो जाती है प्रहलाद ने कहा कि देखो मेरे प्यारे भाइयों मैं तुमसे सच सच कहता हूँ भगवान के, की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है देवता होने की जरूरत नहीं है देवत्वम उसके लिए ऋषि और असुर हो, देवता होने की जरूरत नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए तो केवल भगवान के चरणों में भक्ति होनी चाहिए प्रिय मलया भक्तिया हरि हरिदनम और सब तो ढोंग है ढकोसला है ये भगवान की जो भक्ति है ये सर्वोत्तम है और सबसे बढ़िया भक्ति का स्वरूप ये ही है कि अपना जो संपूर्ण भाव है वो गोविंद भगवान परमात्मा के साथ एक हो जाए अब ये उपदेश जब प्रहलाद जी ने किया नारायण और आए गए पुरोहित अब वो पुरोहित लोग जो हैं संडा असुरों के पुरोहित वो तो थर थर भय से कांपने लगे कि हे भगवान अब क्या होगा वे ले हिरण्य कशिपू के पास अब वहां जा करके प्रहलाद ने पहले अपने पिता के पाँच हुए और उनके सामने बैठ गए बड़े विनय के साथ हिरण कशिप तो समझता था कि हमारे पुत्र ने बहुत बढ़िया विद्या प्राप्त की हुई की होगी लेकिन उसने पूछा कि बताओ जन मन उत्तम जो तुमने उत्तम अध्ययन किया है वो सुनाओ प्रहलाद अब तक पढ़ा क्या है सो नारायण प्रहलाद जी जो पहली बात बोले हो वो का हमने तो ये पढ़ा है पिताजी क्या श्रवण कीर्तनम् विष्णो स्मरण पादसनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म ओ ये जो नवधा भक्ति है ये भगवान के चरणों में अर्पित कर दी जाए अब महाराज जिनको थोड़ा बोलना होता है वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु की बड़ी लंबा करके व्याख्या करते हैं और श्रवण भक्ति में कौन हुआ उसका क्या चरित्र है जैसे परीक्षित कीर्तन में कौन भक्त हुआ उसकी व्याख्या श्रवण का अर्थ है शक्ति तात्पर्य के निर्धारण के द्वारा वाक्यार्थ को ठीक ठीक ग्रहण करना कि क्या इसका अभिप्राय है कान से सुनने का नाम सुनना नहीं है उस बात को हृदयंगम कर लेने का नाम श्रवण होता है और कीर्तन होता है वाणी से कीर्तन होता है कर्म और श्रवण होता है ज्ञान श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम स्मरण होता है भगवान का मन में जो बात हम सुनते हैं भगवान के बारे में उसको जैसे पहले एक बार कोई खा और फिर उसकी दकार बढ़िया बढ़िया आवे नारायण जैसे बैल जुगाली करते हैं इस प्रकार उसकी जुगाली करने का नाम स्मरण होता है स्मरण माने जिसमें भगवत प्राप्ति की इच्छा भरपूर हो उसका नाम स्मरण होता है आ, वो स्मरा का उसी का स्मरह तो बनता ही है जिसकी याद आती है उसको बढ़िया की याद तो पाने की इच्छा होगी फिर ये होगा कि उसके चरणों की सेवा कैसे मिल जाए पाद सेवनम जहां प्रेम हो विश्वास होता है वहां प्रेम आता है जहां प्रेम आता है वहां सेवा आती है कोई किसी से प्रेम करे और उसको सुख पहुंचाने के लिए कुछ न करे ये कभी शक्य ही नहीं है अर्चनम उसकी अर्चा करना बंदन करना उसका से करना उसके हित की बात जो है उसको बताना शक्यम आत्मनिवेदनम अपने आप को समर्पित कर देना ये नौ प्रकार की भक्ति होती है ये नौ साधन भक्ति है। रामचरितमानस मानस में जो नवधा भक्ति का वर्णन है वो कुछ दूसरे ढंग का है प्रथम भगत संतन कर संगा दूजी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत यमान अराण यहाँ की भक्ति जरा दूसरे तरह भी ये जो सुना महाराज सुन करके तो हिरण्य कशिपू जो है वो एकदम आग बबूला हो गया और पटक दिया प्रहलाद को कब बोले इसको बदताम बदताम पापहा इस पापी को सब प्रकार के उपाय से मारो अब हिरण्य कशिपू ने पूछा क्यों रे प्रहलाद तुझे ये किसका बल प्राप्त हो गया है कौन तेरे पीछे है कि तू मेरे सामने ऐसे ढिठाई की बात करता है So, प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी बल तो एक ही परमेश्वर का है दूसरे का बल तो किसी का है किसी के पास है ही नहीं जो बल जिसके बल से तुम बलि हो उसी के बल से मैं भी बलि हूँ किसी के अंदर स्वयं का बल नहीं होता परमेश्वर का बल ही होता है सबसे बलवान दुनिया में कौन है जैसे महाराज सरकार की शक्ति जिसके साथ होती है वो संसार में बहुत ताकतवर हो जाता है नारायण इसी प्रकार ईश्वर की शक्ति जिसके पास होती है उसके मन की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है सो प्रहलाद ने स्पष्ट कह दिया कि ईश्वर की शक्ति से मैं बलवान हूं और दो दो चार चार बातें हुई अब हिरण कशिपू ने कहा कि कहा है वो तेरा ईश्वर उसको दिखाओ अब प्रहलाद ने तो कहा पिताजी वो शक्ति मेरे अंदर भी है वो ईश्वर वो तुम्हारे अंदर भी है और ये जो तुम्हारे हाथ में तलवार है का उसमें भी है और ये जो खंभा है लकड़ी का काष्ट हो गए नंद्र नरसिंह भगवान ये जो लकड़ी का खंभा है आपके दरबार में इसमें भी वही शक्ति है उसी की शक्ति से ये खंभा जो है ये छत को धारण करता है उसी की शक्ति से तलवार काटती है उसी की शक्ति से तुम बोलते हो उसी की शक्ति मेरे अंदर है अब तो महाराज प्रहलाद ने जो ऐसा कहा आ, सो आ गया उसको क्रोध हिरण कशिपू को उसने कहा कि कहा है आ, हम देखते हैं और गुस्से में आके जैसे आदमी पत्थर पर अपना सिर मारे वैसे उसने एक घुंसा उस खंभे खम्भे को मारा हो महाराज और खम्भा तो वो तड़त तर करके जो टूटा सो उसके भीतर से नरसिंह भगवान निकले आए का हो गए दारू पुत्र हो गए अपने भक्त की रक्षा के लिए सत्यं विधा निज भृत्य भाषित व्याति भूते शखिलेश अद्भुत रूप मुद्दन स्तंभे सभाया न मृगम ऐसा सत्यं विधा निज भृत्य नारायण अपने अपने जो वृत्य हैं सनत कुमार आदि उनसे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम इनका उद्धार करेंगे अथवा जब जय विजय जब बैकुंठ से गिरने लगे थे तो वो भगवान के वृत्य उनसे उन्होंने कहा था कि हम आके तुम्हारा उद्धार करेंगे नारायण नारद से भी कहा था कि हम अपने भक्त का उद्धार करते हैं और प्रहलाद से भी प्रहलाद ने निज निज्य निज भृत्य, भृत्य भाषितम निज्य भाषितम अपना जो भक्त है प्रहलाद उसकी वाणी को सच करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भगवान सब जगह ऐसी अदृश्यता अत्यद्भुत रूप मुदबन अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके जो देखने में न मनुष्य और न ना सिंह नारायण मुंह तो सिंह का सा और जो सारा शरीर था वो मनुष्य का सा नर और सिंह ब्रह्मा के बनाए हुए तो ये थे ही नहीं ना मनुष्य थे और न तो पशु थे अब तो महाराज हिरण्यशिपू एक बार डर गया लेकिन हिम्मत करके ढाल तलवार ली और बहुत देर तक पैंतरे बाजी हुई और ब्रह्म देवताओं ने प्रार्थना की कि महाराज इसको मारो सो सायंकाल होते होते नरसिंह भगवान ने उसको दबोच लिया और दबोच करके पकड़ के ले गए महाराज दरवाजे पर और दरवाजे पर बैठ गए और अपने घुटने के ऊपर उसको रख लिया अब तो जितनी शर्त की थी हिरण्यकशिपु ने अपने मरने के बारे में सब पूरी करे ये दिन है कि रात सायंकाल है ना दिन है ना रात अरे ये, ये तो उसको सूझा ही नहीं था ये बाहर है कि भीतर तो देहरी है ना बाहर है ना भीतर है ऊपर है कि नीचे है कहे तो घुटने पर है ना ऊपर है ना नीचे है नारायण ये मारने वाला पशु है कि मनुष्य का ना पशु है ना मनुष्य है देवता है कि दानव न देवता है ना दानव ब्रह्मा का बनाया हुआ है की नहीं है क्या नहीं है का अस्त्र सो महाराज सिंह के पास तो अस्त्र क्या उन्होंने तो नारायण अपने नाखून से ए, उसकी अंतड़ी जो है वो चीर दी उसके प्राण निकल गए और पहन लिया उसकी माला विभत्स रूप हो गया हो इसको संस्कृत साहित्य में ए, जो नव रस है उनमें से एक रस विभत्स विभत्स होता है अब वो अंतड़ी गले में पड़ी हुई और कहीं खून है कहीं मांस है कभी पीप है वो शरीर में शरीर में ए, और बड़ा भयंकर रूप महाराज अब उन्होंने सोचा नरसिंह भगवान ने कि ये असुर जिस सिंहासन पर बैठता था उसी पर मैं प्रहलाद को बैठाऊंगा तो सिंहासन तो शुद्ध नहीं रहेगा अशुद्ध रहेगा सो पहले इसको प्रसाद बना लें सो उसको महाराज उसकी अंतड़ी पहने ही पहने जाके हिरण्य कशिपू के सिंहासन पर बैठ गए कि मैं तीन लोक का राजा हूँ अब हिरण कशिपू तो मर गया अब महाराज किसी की हिम्मत न पड़े भगवान के पास जाने के लिए सब ने ब्रह्मा ने रुद्र ने इंद्र ने देवताओं ने पितरों ने सब ने अपना अपना दुख सुनाया कि हमको क्या दुख देता था ये हिरण्य का है रुद्र ने कहा आ, तो अभी का आपके क्रोध का समय नहीं है वो तो प्रलय के समय करने का होता है ब्रह्मा ने कहा मैंने भूल से इसको बरदान दे दिया था नारायण इंद्र ने कहा कि हमको तो मैं तो देखो भूख के मारे पतला हो गया दुबला हो गया आ, हमारा सिंहासन भी छीन गया आहुति नहीं मिलती है नारायण पितरों ने कहा कि हमारे लिए कोई पिंडदान करता था पितृव्य स्वधा तो यही गप से खा जाता था हम लोग बहुत दिनों से भूखे हैं और देवताओं ने कहा हमसे बेगार लिवाया करता था आपने मारा बहुत अच्छा किया सबने अभिनंदन किया लेकिन नृसिंह भगवान का जो क्रोध है वो शांत नहीं हुआ जब क्रोध शांत नहीं हुआ महाराज तो देवताओं ने सलाह करके लक्ष्मी जी से कहा क्योंकि अपनी प्यारी प्यारी पत्नी सामने आ जाए तो एक बार आदमी की आँखों में चमक आ जाती है और होठो में मुस्कान आ जाती है नाय अब वो गुस्से के समय लक्ष्मी जी गई और देखा उन्होंने कंसा नो पे आयोशंकि अरे कहीं ये हमको भी न खा जाए ये नारायण शंकिता है ना आ कभी ये हमारा पति है कि कोई दूसरा है उनके मन में शंका हो गई वो तो पास ही नहीं गई जब पास नहीं गई तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बुलाया का बेटा देखो तुम्हारे पिता पर नृसिंह भगवान ने क्रोध किया है सो तुम जाओ तो शांत हो जाएगा हो अगर पत्नी से भी क्रोध शांत न हो और छोटा बच्चा सामने आ जाए महाराज तो उसके ऊपर बात्सल उदय हो जाता है ब्रित्यंतर होना तो आवश्यक होता है। जिस पर क्रोध आया है वो तो मर गया आंखों से उजल हो गया लेकिन क्रोध अभी उतरता नहीं है कभी कभी कोई कोई ऐसा भाव आ जाता है वो कि निमित्त दूर होने पर भी वो जो कार्य है उसका दूर नहीं होता है हमको याद है अपने बचपन की एक बात आपको सुनाते हैं एक बार किसी कारण से हमको हंसी आई ऐसी हंसी आई महाराज एक ही बार आई थी वो ऐसी हंसी आई है कि दस मिनट हो गए पंद्रह मिनट हो गए मैं चाहूं कि अब ये हंसी न आवे और हंसी मिठाई नहीं मेरे चाहने पर भी मिठाई नहीं मैं बिल्कुल हाँ हाँ हंसता जाऊ हाँ सो मेरे एक मित्र ने देखा वो समझ गए कि अब ये विवश हो गए हैं हंसते हंसते मर जाएंगे सो उन्होंने कस के एक चपत जो मारा हमारे थप्पड़ पर हमारे हाँ, गाल पर हाँ, सो झट गुस्सा आ गया लेकिन तुरंत समझ भी आ गई कि इन्होंने हमको मरने से बचा लिया बोला तो भाव बदलना जो है वो बहुत जरूरी होता है अब जब प्रहलाद आये उनके सामने तो देखते ही महाराज नृसिंह भगवान की आंखों में तो आस आ प्रेम के और और प्यार की बाहर आई बोले अरे प्रहलाद देख बपु सुकुमार में ता प्रमत्त कृत दारूण यातनास्ते ते तेरी छोटी सी उम्र कहाँ ये सुकुमार और कहा इस पागल असुर ने तेरे साथ इतना अत्याचार किया क्षमता जदि में समय विलंबहा मेरे प्यारे प्रहलाद मेरे आने में देर हो गई तो मुझे क्षमा करना दोनों हाथ से उठा के गोद में बैठा लिया और जीव से चाटने लग गए प्रहलाद को तुरंत भावांतर हो गया अब महाराज उनकी ये स्थिति देख करके प्रहलाद तो फिर गोद से नीचे उतर आए उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले की महाराज आज ये बात देखने में आई कि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आपकी स्तुति करते हैं और आप उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं हजारों बरस से तो कोई कोई स्तुति कर रहे हैं आप संतुष्ट नहीं हुए पर मेरे अंदर क्या है मैं एक असुर का बेटा हूँ जो तुमसे दुश्मनी करता था और अभी बालक हूँ अज्ञान हूँ न कोई मेरी भक्ति है न शक्ति है और आप मेरे ऊपर संतुष्ट हो गए सचमुच आप अपनी करुणा से ही संतुष्ट होते हैं बड़े बड़े गुण जुक्त जो ब्राह्मण हैं नारायण जिनमें बारहों गुण विद्यमान है ब्राह्मण के उनसे आप प्रसन्न नहीं होते हैं और एक चंडाल जो है नारायण चंडाल शब्द का अर्थ वैसे संस्कृत में यदि उसको यौगिक शब्द माने तो उसका अर्थ होता है गुस्से वाला चडी कोपे धातु से चंडाल शब्द बनता है जिसको क्रोध बहुत आवे सो चंडाल महाराज चंडाल वो नहीं जो किसी जात में पैदा हुआ है चंडाल तो वो जिसको क्रोध पर क्रोध क्रोध पर क्रोध आता ही रहता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भाव मन में आ जाता है नारायण सो आप यदि चंडाल भी हो और आपका भक्त हो तो उससे बहुत प्रेम करते हैं आपका कहना ही है न मद भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वचा प्रिय तस्म देयम तथोग्राज्यम सच पूज्यो जथा यह हम नारायण चतुर्वेदी अगर मेरा भक्त होए ए, चार वेद जानने वाला नारायण मेरा भक्त न हो तो वो नारायण पूजा करने योग्य नहीं है लेकिन यदि कोई चंडाल भी हो और मेरा भक्त हो तो वो प्यारा होता है नारायण उसकी पूजा से मैं पूजित होता हूँ ऐसी आपकी वाणी है सो महाराज ये जो बारह गुण हैं ये तो यदि नारायण लाल लोभी लालची के अंदर आ जाएं बहुत लोग महाराज सत्संग में आते हैं इसलिए आते हैं कि हमारा व्यापार चल जाए बस बहुत लोगों से पहचान हो जाएगी अः हा तो हमको किसी से कर्जा लेना होगा तो ले लेंगे है ना और किसी को माल बेचना होगा तो बेच देंगे और बाबा जी के पास जाने से सत्संग में जाने से हमारा लौकिक स्वार्थ सिद्ध होगा आप बिल्कुल ये जानना कि सत्संग में जा कर के सत्संगों से लौकिक स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी चाहिए मतलब यह है कि सत्संग का जो प्रभाव है उससे क्षीण हो जाता है तो जो अजित हैं जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है वो सत्संग में जाके भी अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं और यदि दम भी है दम है माने ढोंगी है नारायण तब तो उनका स्वार्थ भी सिद्ध होगा कि नहीं इसमें शंका है इसके बाद प्रहलाद ने कहा महाराज ये जीव संसार में भटक रहे हैं आपकी कृपा के बिना इनका उद्धार नहीं हो सकता पर